त्रैलोक्यपूज्य गुरु सद्वीदी सारशिव शिष्य सं आसीनमुचिरासने सतदले सौम्याकृतिं स तम लीलादृत विग्रह वंदे परम् नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर नमो सकृपालमो शरणागति सकल पाप भय सत गुरु को कीजे बंदगी कोटी कोटी परेना, कीटन जाने को गुरु कर लिया परम पुरुष सत्पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की असीम कृपा से मौरीश के इस पावन भूमि में बीते दस दिनों से सदगुरु कबीर साहिब की बाणी वचन उपदेश श्रवण करने का अवसर और यहाँ के संत महंत सदगुरु के प्रेमी जनों का मिलन दर्शन का यह अवसर जो उपलब्ध हुआ है यह उन गुरुजनों की कृपा जिसके बारे में अभी महान पूरणराज जी साहिब ने अपने संचालन में कहा कि भारत भूमि से जिन संतों ने प्रेमियों ने गुरु के भक्तों ने इस भूमि में आकर अपना जीवन निर्वाह के साथ जो जीवन की यात्रा शुरू की उस यात्रा में उन्होंने भक्ति साधन और अपने धर्म की भी यात्रा शुरू की उस धर्म की यात्रा के इतने पड़ाव में जिनकी ताकत रही जिनकी साधना रही और जिनका समर्पण रहा ऐसे वो सभी संत महंत गुरुजनों को आज इस कबीर पंथी फाउंडेशन सत्य कबीर मुक्तमणि धार्मिक सभा महाप्रभु कबीर धर्म स्थान और उदित नाम कबीर सेवा संघ इनके महन साहेब और समिति के सदस्यगण प्रेमीगण के द्वारा यह आयोजित संत मिलन गुरुदर्शन का यह पवित्र कार्यक्रम उन्हीं महापुरुषों को समर्पित है जिनके बताए हुए जिनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर आप इस मुकाम पर आए ये वो कड़ी है जिस कड़ी से आप चलते चलते यहाँ तक आए हैं और जो भी सदगुरु का ज्ञान सदगुरु का नाम और सदगुरु का उपदेश आपके जीवन में आज किसी रूप में दिखाई पड़ता है वो उन महापुरुषों की साधना और तप का फल है इसलिए आज इस भूमि में जो यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है जिसमें हमारे देश से हमारे सात महन पधारे हैं भक्त प्रेमी जैन पधारे हैं मेरे आश्रम से संत पधारे हैं और आपके इस मॉरिशस निवासी सभी महान जिनकी प्रेम और सहयोग भरे आमंत्रण के कारण ये यात्रा का आयोजन हुआ और इस मंगलमय यात्रा की कड़ी को आज यह स्वरूप मिला है आप सभी महान साहेब मैं समझता हूं ये यात्रा के शुभारंभ वैसे तो वर्षों से गुरुजन परम पूज्य गुरुदेव पंत श्री हजूर उदित यहाँ पधारे महंत रामस्वरूप साहेब जी यहाँ पधारे और भी संत यहाँ पधारे हैं और बराबर कभी न कभी आप सब इष्टापू से महंत भक्त हंसजन हमारे देश पधारते हैं लेकिन ये जो ये जो हमारी यात्रा का योग बना ये योग सूरज सिटी में आयोजित सदगुरु कबीर धर्म स्थान खरसिया के सभी आचार्य गुरुजनों के स्मृति में जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ इकोत्री आरती का आयोजन हुआ मेरी इच्छा रही कि देश के हर टापू से हर देश से हमारे महान साहेब उस कार्यक्रम में अपना अपनी भागीदारी प्रस्तुत करें और उसी क्रम में मान दिनेश दास जी अभिलक आए और उसी समय ही उन्होंने ये आमंत्रण तय किया कि साहेब धर्मदास साहेब की पावन जयंती के अवसर पर आपकी यात्रा मॉरिसस में होनी चाहिए और बिल्कुल ही उन्होंने सहज भाव से सरल भाव से उस कार्यक्रम को तय किया इसके बीच दूसरे देशों में जाने का अवसर मिला लेकिन यह कार्यक्रम तय था इसलिए उन देशों से मैं जल्दी वापस आया और यहाँ आने का जो कार्यक्रम था उसमें जामनगर के मान साहेब चंचेला गुजरात से मान चेतन साहेब छत्तीसगढ़ से श्री राम साहेब और हमारे साथ और भक्त इस पूरे कार्यक्रम में आने का एक सुफल सहयोग कार्यक्रम बनाए और ये पूरी यात्रा इस रूप में जो आप सभी ने यहाँ के हमारे जितने भी मान साहेब हैं और जिस किसी भी गद्दी से जुड़े हुए शन भक्त मान हैं सभी ने बड़े ही हार्दिक भाव से प्रेम भाव से इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया स्वागत किया और इस मार्ग में चलने का जो उनका प्रेम है वो स्पष्ट इस रूप में दिखाई पड़ता है आज ये साहिब के विधान का कार्यक्रम है सदगुरु कबीर साहब ने जो शिक्षा उपदेश और वचन इस जगत में हम सभी के लिए दिए उन वचनों का आधार उन वचनों का आश्रय ही हमारा जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि मार्ग में तो चलना ही पड़ेगा मार्ग में चले बिना मंजिल नहीं मिलती है आप किस मार्ग पर चलते हैं और कौन सी मंजिल मिलती है ये दोनों उसी पर निर्भर करता है मार्ग पर ही निर्भर करता है शरीर के लिए हम बार बार चर्चा में कहते हैं शरीर के लिए एक मार्ग है जो एक घर से एक देश से एक विधान से दूसरे जगह हम जाते हैं ये शरीर का विधान है लेकिन सदगुरु केवल शरीर की यात्रा का विधान ही नहीं दिए उन्होंने जीव की यात्रा का विधान दिया क्योंकि बार बार साहिब के वचन में आया जीव दुखी देखा जगमाई ताकार पगधारा यदि साहिब के इस जगत में आने का जो कारण है वो जीव को दुखी देखकर साहेब आए तो मार्ग केवल शरीर के लिए नहीं है जीव के लिए भी है कबीर साहिब का उपदेश में जीव के लिए मार्ग है ऐसा जानकर ऐसा समझकर, ऐसे उनके बचनों से हम शिक्षा ग्रहण करके इस जीव के लिए मार्ग तय करते हैं और इस मार्ग में आने के लिए हमारा सबसे पहला जो मुकाम होता है वो मार्ग होता है वो है समर्थ संत सम के सानिध्य में जाना क्योंकि उनके सानिध्य में जाए बिना वह मुकाम मिलने वाला नहीं वह रास्ता मिलने वाला नहीं है उसके सानिध्य में जाकर ही वह मुकाम पाया जा सकता है और इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है कितनी कितनी तैयारी हम कर लेते हैं लेकिन एन मौके पर हम चूक जाते हैं बहुत कुछ इंतजाम कर लेते हैं सोच लेते हैं समझ लेते हैं लेकिन जैसे ही गुरु के शरण में जाने का अवसर आता है हम चूक जाते हैं तो गुरु बिचारा क्या करे शिष्य ही माही चूक और कोटि जतन पर बो दिए बांस बजावे असली मौके पर चूक हो जाती तो जब असली मौके पर चूक हो जाती है तो गुरु को दोष मत दीजिए भक्ति राजी होके संत कहते हैं भक्ति के लिए तुम अपने को राजी कर लो भाई संसार से राजी करना चाहते हो परिवार से राजी करना चाहते मन से राजी करना चाहते कभी कभी हम संसार को भी पार कर जाते हैं, राजी कर लेते हैं, परिवार को भी राजी कर लेते हैं लेकिन मन रास्ता रोक देता, देता है मन रास्ता रोक देता है मन आकर खड़ा हो जाता है तो मन को भी राजी करना और मन को ही जो राजी कर लेता है वही उस तक पहुंचता है जहां से वो मार्ग चलता है मन को राजी करना। सदगुरु कबीर कहते मन के हारे हार मन के जीते जीत कबीर ते पाई मन ही के परती। मन को भी राजी करना ये प्रथम सत्संग जो हम की यात्रा करते हैं बाणी को सुनते हैं गुरु के उपदेश को सुनते हैं वो किसको राजी करते हैं? वो मन को ही राजी किया जाता है बहुत कठिन होता है जग में संत कहते हैं कि मन को राजी करने में कितनी कठिनाए बहुत कठिन होता है जग में मन की सीमाओं पर रहना <स्थाँगा> बहुत कठिन होता है जग में मन की सीमाओं पर रहना और उसके बाद आगे और कहा बहुत कठिन होता है जग में मन को सीमाओं पर रखना गुरु का मार्ग जो है वो कैसा है गुरु का मार्ग है मन को सीमा पर रखना बहुत कठिन होता है जग में मन को सीमाओं पर रखना उस सीमा पर रखना कठिन और जब जिस समय हम अपने मन को गुरु की बताए हुए सीमा पर रख लेते हैं उस दिन वो असीम भी आता है जो बहुत असीम है वो जब जो बहुत दुष्कर है जो बहुत कठिन है वो असीम आ जाता है क्योंकि हम उस सीमा पर अपने मन को रख देने का जो एक संकल्प एक साधन किया समर्पित कर देने का साधन किया वो असीम आ गया, और उसी को देने साहेब आए बाकी संसार का विधान तो हम संसार से सीख लेते हैं संसार के कुछ धन संपत्ति उधार भी मिल जाता है बाकी संसार का बहुत सारे सहयोग भी मिल जाता है लेकिन वो विधान मन को सदगुरु के बताए हुए सीमा पर रखने से मिलता है और ये ही साहेब के मार्ग की भक्ति जिसकी चर्चा बार बार होती है बार बार संत गुरुजन महंत साहेबों के द्वारा हम इनको सुनते हैं इतना ही मुकाम इसकी साधना इसके मार्ग पर रहना इस विधान में रहना शुरू में कठिन लगता है प्रारंभ में कठिन लगता है लेकिन जिस दिन करत करत अभ्यास की जड़ मतिहोत सुजान रसरी आवत जात है तुम्हें कठिन लग सकता है विधान भी कठिन लग सकता है और इस जीवन में सरल तो कोई चीज नहीं यदि भक्ति में कठिनता है तो तो जीवन जीवन जीवन के के हर हर मार्ग में है। जीवन के हर मुकाम में कठिनता कठिनता कठिनता है, है। मुकाम यदि से तुम पीछे जाओगे, तो जीवन की कोई मंजिल तय नहीं हो सकती तो साहेब कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान बहुत अच्छा उदाहरण साहेब ने जगत का बहुत अच्छा उदाहरण साहेब ने दिया रस्सी आवत जात है सिल्वर परत निशान रस्सी और पत्थर इसमें कठोर कौन है और नरम कौन है सीधी सी बात है पत्थर कठोर है और रस्सी नरम रस्सी पर यदि पत्थर गिर जाए तो पत्थर के रस्सी के टुकड़े हो जाएंगे रस्सी पर कोई पत्थर गिरा दिया जाए तो रस्सी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे हो सकते हैं। लेकिन साहेब कहते हैं, ये तेरा मन है, ये तेरा संकल्प है आज जो कठिन लग रहा है ना उसको जैसे माताएं कुएं में पहले पानी भरने जाती तो पत्थर या लकड़ी का कोई पार्ट रखा जाता कुएं पर बस उसी के सहारे रस्सी से वो पानी खींचती तो रोज रोज पानी खींचते खींचते वो रस्सी भी धीरे धीरे पत्थर में निशान लगा देती पत्थर धीरे धीरे घिस जाता है लेकिन रोज रोज वो रस्सी वहां पर आती जाती है तब निशान लगाती ऐसे साहित्य कहते मन नहीं मानता मन नहीं रोकता मन गुरु के वचन में नहीं ठहर पाता तो साहेब करते अभ्यास करत करत अभ्यास धैर्य मत खोना हिम्मत मत खोना तुम अभ्यास कर जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे वैसे वैसे वैसे वैसे तुम्हें वहां से जो मिठास है वो आने लगेगा साधन करके भी मिठास है साधन का भी आनंद है भजन का भी आनंद है वो आने लगेगा और जैसे जैसे वो आएगा वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में वो रच बस जाए मेरे मन बस गए कबीर ये ये पद है मलोकदास साहब का कबीर साहब के बाद बहुत से संत हुए जिन संतों ने सदगुरु कबीर साहेब को अपना गुरु तुल्य मानकर उनके लिए ऐसे ऐसे पद पदों की रचना की है कि आप सोच सकते हैं कि कबीर साहेब उनके जीवन के मार्ग के लिए किस विधाता के रूप में आए किस ज्ञान ज्ञानदाता के रूप में आए ऐसे ही वाणी है मलुक साहेब मेरे मन बस गए साहेब कबीर मैंने पहले ही कहा परिवार को भी चलो क्रास कर जाते हैं समझा लेते हैं समाज को भी समझा लेते हैं लेकिन मन मन नहीं समझता कि गुरु के पास जा सके उससे लगन लगा सके तो वो मलोक साहब कहते हैं मेरे मन बस गए साहब कबीर उन्होंने साहेब को सर्वप्रथम अपने मन में बसा सकने का विधान किया क्योंकि वो सबको मना लिया था घर से निकल पड़े, समाज से निकल निकल पड़े पड़े समाज सबको मना लिया लेकिन जो साहेब को मन में बसा सकने का विधान था उसके लिए उन्होंने कहा कि आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कितना लकी हों कि आज मेरे मन बस गए साहेब कबीर काशी में गुरु प्रगट भये हैं गुण के गहिर गंभीर मेरे मन बस गए साहेब कबीर जिसकी साधना जिसके शब्द को हम पालन करना चाहते हैं उसको पहले मन में बसाना पड़ता है आपने मन में उसे बसा लिया तो सब सरल है उससे सरल कोई उपाय नहीं है उससे सरल कोई साधन नहीं है लेकिन यदि वो मन में नहीं बसता है तो वो सब कठिन हो जाता है कठिन से कठिन हो जाता है तो ये मलुक साहेब ने कहा आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि सदगुरु मेरे मन में बस गए तो जिसके मन में इष्ट बसता है वे ही आदि और अंत के मुकाम को पाता है क्योंकि आदि और अंत के मुकाम और, और छोर का पता चले बिना कहा जाओगे कहते ये जीव कहा जाएगा शब्द बिना श्रुति आंद्री कहो कहां को जाए और द्वार न पावे शब्द का और फिर फिर भटका कहा जाओगे आदि का पता नहीं है अंत को जानते नहीं हो कहा जाओगे आज यदि चलो जीव इस शरीर को छोड़ने के मुकाम पर खड़ा है आगे कहा जाएगा यही तो बात साहब कहते हैं आगे कहा जाएगा कौन सा द्वार है कौन सा मुकाम है कौन सा विधान है वो कहां जाएगा ये विधान गुरु के उपदेश में ये विधान साहेब के उपदेश में और इसीलिए साहेब के लिए कहा गया कि साहेब केवल शरीर को शिक्षा देने नहीं आए जीव को मुकाम बताने आए जीव मुकाम की यात्रा कर रहा है। उसको मुकाम बताने आए ऐसे साहेब के जो भजन है सुमरन है साधन है उसमें आप ढूंढना यदि शिष्य है तो ढूंढना पड़े शिष्य तो लगन लगाओ क्योंकि उसके लगन के बिना दिखता नहीं उसके लगन के बिना चहोर अंधेरा बहुत अच्छी बात मुझे स्मरण आया घटना सच है बहुत सत्य घटना एक मां थी वो वृद्ध भी हो स्वास्थ्य बिगड़ा उसका बेटों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा बेटों ने जब उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो डॉक्टर ने उसको चेक किया चेकअप किया हो सकता है कुछ ऑपरेशन करना रहा होगा कुछ करना था तो डॉक्टर की नजर उस मां के गले में पड़ी गुरु के दी हुई कंठी पर चली गई तो डॉक्टर ने कहा ये क्या है तो मां ने कहा ये तो मेरा गुरु का दिया हुआ कंठी डॉक्टर ने उससे कहा कि इसको निकालना पड़ेगा ऑपरेशन करने के लिए उस मां ने कहा इसको मत निकालो यदि आपको ऑपरेशन करके साल छः महीना मुझे जीवित ही रखना है तो इस कंठी के साथ रख सकते हो तो रखो नहीं तो कंठी नि, गुरु के दी हुई कंठी को निकाल कर मेरा ऑपरेशन करके छ महीना मुझे जी, मुझे जीने की भी कोई कामना नहीं मन को जो गुरु के चरणों में समा सकता है उसको देखता है मुकाम हमें कहाता है आज कंठी गुरु बांध भी देता है तो दस दिन नहीं होता है गले में कंठी मिलती ही नहीं वो कहा चली गई वो वापस गुरु के पास चली गई कि बाथरूम में चली गई कि बेडरूम में चली गई कुछ भी नहीं पता चलता सरल नहीं ये जो ये जो मार्ग यहां तक ये कबीर साहब के साधन का मार्ग जिन संतों ने जिस महंतों ने इस मुकाम तक लाया है वो उस कठिन साधन से लाया है वो सरल नहीं लाया है और आपके लिए लाया है कि मेरे आने वाले पीढ़ी मेरे आने वाले बच्चे इस संस्कार से संस्कारित रहें इस विधान से संस्कारित रहें इस पवित्रता से संस्कारित रहें इसलिए उन्होंने ये विधान लाया आप ये मत सोचना कि गुरु गुरु एक शिष्य को जो कबीर पंथ का विधान है उसमें क्या देता है तो धर्मदास साहिब के वचन को वचन में आता है गुरु जी मोह बहुत निहाल की गुरु जी मोह बहुत निहाल की ओ गुरुजी मोहे बहुत निहाल की नाम की कंठी गल बीच डारी नाम की कंठी गल बीच डारी सिर पर छत्र दियो बहुत निहाल उन्होंने क्या कहा गुरुजी गुरु जीमर जो संसार में फंसा हुआ जीव था उसको आपने निहाल कर दिया दया से कृपा से करुणा से शरण में लेकर निहाल कर दिया और वो कहते हैं कि गुरु ने क्या दिया नाम की कंठी गल बिचारी गुरुदेव ने नाम दिया और मेरे गले में सदगुरु ने यह रूपी कंठी धन दिया गले में कंठी और कानों में नाम का धन दिया अब एक शिष्य यदि गुरु को स्मरण करता है तो उसका दो धन उसके पास होना चाहिए जो गुरु ने दिए ये दो धन की यदि आप रक्षा नहीं कर पाते हैं फिर कल ही मैंने कहा था साहेब साहेब सब कहे मोही अंधेसा और और साहेब के परिचय बिना बैठोगे कही था। तो परिचय तो ना धन तो है नहीं गुरु ने जो धन दिया है वो धन का तो पता ही नहीं है उस गुरु ने जो धन दिया उसको संभाल कर रखना वही धन काम आएंगे पड़े बार में, धका धनी का खाए। एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाए ये धन दिया उस मार्ग में जो शिष्य था उस मार्ग में जो अनुरा अनुरागी था वो उस गुरु के धन से धनी हो गया क्योंकि वो किसके दरबार में था धनी के दरबार में तुम्हारे लिए धनी कौन है यह भी निर्णय करना तुम्हारे लिए धनी कौन है यदि आप निर्णय करते हो तो वो धन नजर आता ये यदि आप निर्णय नहीं कर पाते हो तो धन नजर नहीं आता तो धन नजर नहीं आता तो हम उस धन से धनी कैसे होंगे धन नजर तो आना चाहिए जिस मार्ग में हो उस मार्ग का धन नजर आए सदगुरु का दिया हुआ वो धन है उस मां ने उस डॉक्टर से कहा कि इस शरीर गले से तुम निकालो तो मेरे हाथ में बांध दो लेकिन इस शरीर से मेरी कंठी को तुम अलग मत करना ये मेरा गुरु का दिया हुआ धन है तुम्हें भी अपने जीवन के अंतिम मुकाम पर गुरु का दिया हुआ कुछ धन नजर आए तो वास्तव उस धन के आप तुम्हारी यात्रा तुम्हारा मुकाम उस सही मार्ग पर है जिस मार्ग पर गुरु ने तुम्हें रखा था जिस मार्ग पर गुरु ने तुम्हें छोड़ा था तुम आज भी उसी मार्ग पर और उसी मार्ग से यह रास्ता जाता है चलो हंसा अमर पूर्व इस जगत में इन्हीं को हंस कहा जब उस मार्ग पर रहा क्योंकि गुरु के धन मिलने के बाद ही हंस को मार्ग मिलता है और फिर तो बहुत बहुत सारे उदाहरण सतगुरु ने दिया हंसा, हंसा पावे मान सरोवर क्या कहा साहेब ने हंसा पावे मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले ये बहुत बड़ी बात है एक शिष्य के लिए गहरी बात है छोटी बात नहीं साहेब कहते हैं हंसा पावे मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले आज गुरु की कृपा से मन मस्त हुआ तो क्यों बोले मन मस्त हुआ तो, तुम्हें लगा कि गुरु ने मुझे मान सरोवर एक गुरु के शरण में मैं आया ये जीव, जीव मानव था ये जीव आज हंस हो गया तो हंस का एक ही मुकाम होता है वो मानसरोवर उसकी यात्रा का एक ही लक्ष्य होता है वो मानसरोवर होता है अब वो ताल तलैया का चक्कर नहीं लगाता क्योंकि उसको तो गुरु ने मान सरोवर दिया नहीं है ये तुम्हारी साधन है जो मार्ग है साधन का जो सुमरण का जो उपासना का वो इसमें छिपा हुआ है गुरु ने भी तुम्हें यदि कोई मानसरोवर दिया है तो ताल तलैया के रास्ते को तुम्हें या तो छोड़ देना होगा या तो समझना हो या तो छोड़ देना होगा या तो समझना होगा इसलिए सदगुरु इस जगत में ये विधान लेकर इस जगत में आए और इस विधान को संतों ने गुरुजनों ने बड़े अनुरागी लोगों ने मैं समझता हूं कि इस भक्ति के मार्ग पर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है कि नहीं है यह बहुत मायने नहीं रखता इस मार्ग पर सत्य मायने रखता है जिसे शिष्य अनुभव ही नहीं करता है देखता है शिष्य अनुभव ही नहीं करता देखता है वो मायने रखता ऐसे कुछ तो शास्त्रों में अष्टादश व्यासस्य पुराण की उन्होंने रचना जरूर कर दी लेकिन उसने ये भी कह दिया कि अष्टादश पुराने व्यासस्य वचन उसमें दो वचन है पुराण भले अठारह है लेकिन वचन उसमें दो ही है परोपकार आये पुण्याया और पाप आया परपीडन ये दो ही वचन है ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब के मार्ग में भी चलने वाले हंस को सत्य अनुभव होता है दिखता है वो पहला उसका मार्ग। सत्य जिसे दिखे अभी हम कह रहे थे ना साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप और जाके हृदय सांच है ताकि हृदया सत्य इसलिए हम अपनी आराधना अपने मन को भी हमारे मेडिटेशन का जो भी लक्ष्य है वो सत्य है तो वो सतनाम है वो सतनाम क्यों है क्योंकि उस सतपुरुष की मुकाम की जो ध्वनि है वो सतनाम वो जो शब्द है वो जैसा आप हारमोनियम बजाते हो उसके ताल निकलता है वो उसका स्वर है हारमोनियम से तुम तबले का स्वर नहीं निकाल सकते तबले से हारमोनियम का स्वर नहीं निकाल सकते तो हारमोनियम से जो एक स्वर पैदा होता है तुम कहीं भी सुनकर ये बता दोगे कि ये हारमोनियम का स्वर बज रहा है कोई तबला बजा रहा है तुम दूर से सुनकर बता दोगे कि ये ये तबले का स्वर है ऐसा ही गुरु ने उस मुकाम से जो शब्द का स्वर लाया वो सतनाम एक शिष्य को जीवन में इतना अभ्यास होना चाहिए कि वो सतनाम का स्वर जगत के अनहद हद किसी भी मुकाम पर बजे तो उसको ख्याल होना चाहिए कि ये मेरे गुरु का शब्द है उसको स्मरण होगा उसकी पहचान होनी चाहिए जिस दिन हमें उसकी पहचान होती है हमारी लगन वहां पहुंच जाती गुरु बसी बनारसी सिद्ध से समुद्र तीर और विसरे नहीं जो गुण हो तो उस मुकाम से जो ध्वनि आई उस मुकाम से जो आवाज आई वो सत्य उस सत्य की आवाज को ही सदगुरु ने एक से, से को दिया तुम्हें तो उसकी पहचान होनी चाहिए धर्मदास साहेब ने कहा है वो नाम मुझे दो जिस नाम की ताकत से यह जीव किसी भी अवस्था में यदि विद्यमान है तो उस नाम की ताकत से उस मुकाम पर उसकी सुर्ती रहे इसलिए कभी के मार्ग को का मार्ग कहा जाता है शिष्य अपने उस शब्द की ताकत को अपनी शुरू से जान कि यह मेरे गुरु का शब्द है यह उसकी ताकत यह उसका मुकाम है। ये पूरा विधान है साहब और इसी विधान को इसी महत्व को इस जगत में गुरुजन चाहे सात समुद्र पार आए तो पर भी इस शब्द की ताकत को लेकर आए और इस शब्द की की ताकत की ही महिमा है कि आज आप सभी के लिए उस शब्द की ताकत जो गूंज रही है वो गूंजती हुई ताकत आपको जगाती है कि तुम जागो तुम जागो तुम जागो जो जग जाता है उसके तार तो आ जुड़ जाते हैं, और जो सो जाता है वो संसार में सो ही जाता उठ जाग मुसाफिर भूर भई अब रैन कहा तू सोवत है तू सोवत है तो खोवत है तो जागत है तो पावत है तो ये शब्द जगाता है इसलिए संतों शब्द साधना की उस का साधन करना जिस शब्द में सदगुरु की उस दीव ध्वनि की ताकत है ये पहचान गुरु इस संसार में इसलिए ये ताकत देता है तो यह पूरी जो ये जो चौका आरती विधान है इसीलिए वो शब्द का विधान जो चलावा आरती का विधान है आनंद आरती का विधान है वो केवल एक अकेला पूजा नहीं है वो शब्द का विधान की पूजा है वहां शब्द का विधान जैसे पूजा चलती है वैसे शब्द का ताकत चलता है इसलिए जब भी चलावा आरती होती है चाहे हमारे देश में चाहे आपके देश में उसको हंसगमन की आरती करते हैं क्या कहते हैं हंस गवन की आरती ऐसी आरती ऐसी ताकत जिस जिसके साथ हंस चलता है जिसके साथ हंस गमन करता है जिस शब्द की ताकत से हंस चलता है उसको हंस गमन की आदि करता है यह विधान है तो मैंने पहले ही कहा ना आदि जिस दिन गुरु ने एक शिष्य को शब्द दिया वो आदि से अंत का मुकाम दिया है उस आदि से अंत के मुकाम का की जो यात्रा है वो कबीर पंथ की यात्रा है और उन गुरुजनों ने कड़िहारियों ने महापुरुषों ने उस आदि अंत की यात्रा को इस मुकाम तक लाया इस मुकाम तक ला करके आपके लिए आपके परिवार के लिए आपके समाज के लिए उसमें जो तत्व है उसको गुरु के पास से पाना लगन से पाना भाव से पाना प्रेम से पाना और मन को विचलित नहीं करना तो ये उनके दिखाया हुआ रास्ता आज हमारे लिए सबके लिए सरल सुगम और पवित्र होगा ऐसे सभी महान भक्त हंसजन सभी के लिए खूब खूब मंगल कामना आप सभी ने उन महापुरुषों के ज्योत को जगाया है अपने हृदय में अपने मन में अपने संकल्पों में उसे जागृत रखा है आज यहाँ हमारे महान चेतन साहब जी रहे थे कि ये मंदिर जल्दी बन जाए तो उद्घाटन में भी आना ही अब तुम बुलाओ चाहे नहीं बुलाओ सूचना मिलनी चाहिए कि उद्घाटन हो रहा है आएंगे <laughs> सूचना मिलनी चाहिए तो आ ही जाएंगे हैं तो ऐसे साहेब से प्रार्थना करते हैं आप सबके सहयोग से जितने भी जगह मंदिर के कार्य चल रहे हैं धीरे धीरे साहेब उसको पूरा करें आप सब सहयोग करते रहना लगन लगा कर रखना इनकी इष्ट की भूमिका है वो बिना लगन के चलती नहीं है बोलो सदगुरु कबीर साहेबाम जय करुणा जय कब जय करुणा में जय कवि सतसुक गहिला जय करुणा में जय कवि सतसुक है गहिर गंभीर भाषा तारों सत कबीर खे तारो सत्य कवि जय करुणा मय जय कवि सत सुख गरीरा जय करुणा करुणामय जय जन्म जन्म के मेटे पीर जन्म जन्म के जन्म जन्म के मेटे पीर जन्म जन्म के तासे समबीर तासे से सत्यकबीर जय करुणा सतसुक गुणाम जय जय सत सुख गोलो सदगुरु सद